धीरे धीरे सुबह हुई जाठी जिंदगी धीरे धीरे सुबह हुई जा उूठी जिंदगी पंच चले अम्बर को अम्बर को अंबर को माझी चले सागर को सागर को सागर को प्यार का नाम जीवन है मंजिल है प्रीतम सुबह हुई जिंदगी डूब के सूरज फिर निकला सारे जहाँ को नूर मिला दिल के द्वारे तुमको पुकारे एक नई जिंदगी के सूरज फिर निकला सारे जहां को नूर मिला दिल के द्वारे तुमको पुकारे एक नई जिंदगी प्यार का नाम जीवन है मंजिल है प्रीतम की गली धीरे धीरे सुबह हुई जिंदगी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार देखिए साहब आज भी बहुत पिछले कई हफ्तों की तरह से हमारी पत्नी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा मतलब और उन्होंने कहा कि जब आप बात करेंगे तो भाई साहब हम बात क्यों नहीं करेंगे नहीं हमने ये नहीं कहा था हाँ हमने ये कहा था हम आपके पास बैठना चाहेंगे और मुंह से बातें निकल जाती है, उस पे कंट्रोल हाँ। नहीं करेंगे ये कहा? कर हाँ, हम... उस पर अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं करेंगे हाँ। मगर आपकी बातों पर कंट्रोल करना छोड़ेंगे भी नहीं मतलब जब आप धर्म पत्नी कहते हैं तो हमें I have a strong oh, of course, on नहीं on मतलब then you have a reason ना हाँ। कि धर्म है पत्नी तो कोई अधर्म का काम हाँ। ना होने पाए चलिए साहब तो भैया चलिए आज की बात शुरू करते हैं आपको बताएं अभी पिछले हफ्ते हमारी एक नन्ही दोस्त ने हमें एक फिल्म सुझाई उसका नाम था सूक्ष्म दर्शनी दर्शिनी नाम था। आ, हाँ, दर्शिनी मतलब दर्शिनी। किस की? फिल्म तो मलयालम भाषा की है मगर वो डब्ड हिंदी हाँ, में भी है हाँ, और आपको सच यो तो हम एक छटके में बैठकर फिल्म देखना हमारे को नसीब ही नहीं होता आप सोचेंगे भाई साहब आप इतना कौन सा काम करने लगे रिटायर होने के बाद कि आपको नसीब नहीं होता बात काम करने की की नहीं है एक जुट की है साहब बात होकर बैठने तो तो तो बहुत दिनों बाद ये फिल्म फिल्म देखी पूरी, हाँ, पूरी फिल्म। हम लोगों ने शायद एक या दो बार में ही देख डाली ना हाँ। तो साहब देख डाली क्योंकि होता यह है कि जैसे ही आप बैठते हैं पता चला या तो कोई फोन आ जाता है या किसी से बात होने लगती है या किसी अन्य विषय पर बात शुरू होती है या और या फिर अरे नहीं साहब या फिर आप सो जाते हैं आपको याद है कितनी फिल्में हम लोगों ने इस तरह सोकर देखी हैं तो साहब खैर ये फिल्म देखी और हमने सोचा कि आज आपसे इसी फिल्म के बारे में बात करें यू तो आप सोचते होंगे कि फिल्मों के बारे में बात करना तो मेरा शौक है हाँ सच बात है बचपन से ही फिल्में देखने का और उनके बारे में बातें करने का बेहद शौक़ है अब इसकी वजहें बड़े होने पर समझ में आने लगा कि हमारे अंदर एक एस्केपिस्ट बैठा हुआ था जो अपने बारे में बात करने से डरता था और इसलिए सपनों की किताबों की कल्पना की और दूसरों की बातें करने में हमेशा आगे रहता था अब बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया कि भैया दूसरों की बातें मत करो यानी वास्तविक दूसरों की तो वास्तविक दूसरों की बातें करना यह होता है गॉसिप तो गॉसिप से थोड़ी सी चिढ़ हो गई कि गॉसिप नहीं करना है और अपने अंदर की जो अंतरात्मा या विवेक जो भी था जितना भी था उसने रोक दिया कि भैया दूसरों की न तो तारीफ करो और न बुराई अब आप सोचेंगे तारीफ क्यों नहीं हाँ तारीफ क्यों नहीं आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा अरे जब दूसरों की तारीफ होती है ना तो अपने अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है नहीं अब आपके आप अंदर नहीं, नहीं, नहीं आता होगा नहीं। हमारे अंदर तो साहब डेफिनेटली आता है एक नया अरे भैया हमें नहीं सीखना है हमें काफी कुछ आता है अरे बचपन में तो नहीं ना नहीं नहीं हा? हमें कभी भी सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी श्रीमान जी प्लीज प्लीज के, अब हम आपको बगल में बैठने का मौका दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बात काटती जाइएगा जाइए घर हम दोनों का है हम दोनों बैठ सकते हैं अरे हम दूसरी जगह जाकर भी बैठ सकते हैं तो क्या हम वहाँ नहीं आ जाए आप अच्छा चलिए तो बात पूरे होने दीजिए भाई तो साहब हम बता बता बता रहे रहे थे थे थे देखिए वो भी भूल गए सीखना सीखना नहीं चाहते थे। हाँ, सीखना तो भी नहीं भी चाहते चाहते तो हैं और हम ये ये कि कि हमें हमने तय किया भैया किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक व्यक्ति की ना तो तारीफ करो ना बुराई करो तो उसका अब बातें ये होने लगी कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे ये समझ में आया काल्पनिक व्यक्तियों की बातें की जाएं तो साहब हमारे काल्पनिक व्यक्ति सबसे ज्यादा तो फिल्मों में ही मिलते थे वो आदर्श पिता आदर्श पति आदर्श मित्र या एक बिल्कुल काला रंगा हुआ विलेन जैसे प्राण साहब हाँ ऐसे मिलते थे ना तो वो सब फिल्मों में ही दिखाई पड़ते थे फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद फिल्मों में ही काले रंगे से सिलेटी रंग के विलेन हो गए और हीरो भी साहब बिल्कुल गोरे से थोड़े सांवले हो गए यानी कि उनके अच्छाई में थोड़ी बुराई और बुराई में थोड़ी अच्छाई दिखाई पड़ने लगी इस तरह से फिल्मों के बारे में बातें करते करते हम साहब बड़े हुए और आपको सच बताएं आज भी फिल्मों की बातें करने में मजा तो बहुत आता है और आपको बताएं अभी हम अपने उस नन्ही दोस्त से जब बात कर रहे थे तो हमने किससे बात शुरू की हम लोगों ने बात शुरू की एक अंग्रेजी फिल्म रॉबर्ट डी नेरो ने जिसमें इंटरन का रोल किया था द इंटर वो फिल्म का नाम था द इंटरन अगर भाई साहब आप लोगों ने वो फिल्म ना देखी हो तो हम ये कहेंगे गॉड फादर के बाद अगर कोई फिल्म देखने लायक है तो वो है द इंटर अभी रॉबर्ट इनकी रॉबर्ट डी का अभी हाँ, देखी ना रॉबर्ट डी नीरो की जो बात शुरू हुई थी ना वो जीरो डे से शुरू हुई हाँ, थी जीरो डे एक ऐसा उम्दा सीरियल बना जो साहब सोचिए 88 साल का आदमी वो साल के जी हो हाँ और उसने उसमें हीरो का रोल किया है। आ, हमारे अमिताभ तो कह अमिता दर्शिनी की बात आ गई तो अब आपको ये बताऊ सूक्ष्म दर्शनी में एक खास बात ये थी की जो हमारी प्रोटेगोनिस्ट यानी जो नायिका थी ना वो बगल वाले पड़ोसी के ऊपर नजर रखती थी मतलब अड़ोस पड़ोस के जितने लोग थे सब एक दूसरे का आना जाना उठना बैठना देखते थे जासूसी हाँ, देख लिया लिया। पता कर देखिए ये मतलब हम लोग इसको हम जिस परिवेश से आए हैं वहां पर ये चीज मोहल्लेदारी कहलाती थी, थी। यानी कि मोहल्ले में किसी के घर में भी कुछ भी हो रहा है वो सबको पता चलता था अब इसको अगर आप देखिए तो कहा जाता है विलेज मैंटालिटी यानी कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो शहर हैं ना वो भी जस्ट बड़े विलेज हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की मैंटेलिटी बदलती नहीं टॅलिटी आज भी वही रहती है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में सब जानकारी रखें हम इसको बनारसीपन कहते हैं बनारसी हाँ, कहते हैं बनारस की ही नहीं ये हर छोटे शहर या गांव या कस्बे की बात है जहां पर कि कम्युनिटीज़ मेरे विचार से क्लोज नेट होती हैं हाँ ये ऐसी जगहों पर नहीं हैं जैसे कि वो बंबई की बिल्डिंगे या यहाँ तक तो भाई साहब आजकल तो हैदराबाद के बिल्डिंगों में भी दरवाज़े बंद रहते हैं फ्लोर्स के हिसाब से लोग एक दूसरे को जानते हैं कि भैया ये चौथे माले वाले हैं या ये सातवें माले वाले हैं और सातवें माले के लोग भी एक दूसरे को सब तो नहीं ही जानते हैं कुछ शायद जानते हों एक दूसरे को मगर सब नहीं जानते हम लोग सेवेंथ पे ही हैं ना हाँ हाँ साहब तो, तो मैं तो जानते हैं दूसरे को अरे क्या जानते हैं शिवा उनके नाम के और कहा काम करते हैं इसके ही? ये भी तो नहीं जानते किसने कितनी पढ़ाई की है अरे भाई तो इतना में क्यों जा रहे हैं? कोई बेचारा हाँ। कम पढ़ा लिखा निकला तो पता चला कॉम्प्लेक्स ने कहा आज कल हम नहीं जानते है जब की अर्दली बाजार में जहाँ पर हम लोग पले बढ़े वहाँ पर बगल वाले के घर में किस दिन लौकी बनती है और किस दिन टिंडा तो, इसका भी पता रहता है वो तो जब ठेले वाले भैया सब्जी लेके आते थे तो हर घर में क्या क्या सब्जी गई वो समझ में आ जाती थी तो अब साहब बात वही है कि ये मोहल्लेदारी मोहल्लेदारी बस खत्म सी हो चली है और दर्शनी में उन्होंने उसी को दिखाया। बहुत अच्छा दिखाया। जब उस मोहल्लेदारी की बात हो रही थी ना तो उसमें कुछ चीजें ऐसी भी थी जो छुप कर देखी जाती थी अब साहब जब हम लोगो ने ये छुप कर देखने वाला देखा ना तो आपको बताएं याद आया कि हम लोग बचपन से ही हमारे अंदर एक जासूस छिपा हुआ है जासूस जासूस मतलब अब आप सच पूछिए तो जासूस या चोरी छुपे देखने वाला देखिए हम लोग कभी भी हम अपने बारे में बता सकते हैं हम कभी भी स्टॉकिंग जैसे आज के टर्म्स में कहा जाता है स्टॉकिंग जैसी चीज तो नहीं थी मगर हाँ अब ये कहें कि कुछ लोगों के रिक्शों के पीछे जाकर ये पता अवश्य कर लेते थे कि उनका घर कहां है हाँ, जब स्कूल से या कॉलेज से निकलते थे तो बस रिक्शे के पीछे साइकिल लगा देनी है और घर का तो पता चल ही जाता था तो बस अब इतना भर करते थे तो ये जो हमारे अंदर का जासूस था ना उसने ये भी पता लगा लिया था कुछ के के के बॉयफ्रेंड्स भी थे। तो तो ये ये आप ए, सुन्ये, सुन्ये, आप एक सुनिए सुनिए लोगों को गुमराह मत कीजिए साफ़ साफ़ कह दीजिए ना लड़कियों घरों का पता किया। अरे भाई हम ये नहीं कह, तो अब हम नहीं अब लड़कों घर का पता <laughs> करना उस जमाने में शायद बहुत ही अटपटी बात होती ठीक <laughs> है बहादुरी से आप ऐलान कीजिए कि नहीं सब हमने लड़कियों के घरों का पता लगाया कैसे उनके रिक्शों के पीछे साइकिल या मोटरसाइकिल दौड़ा दौड़ा के या रिंगा रिंगा के। चलिए साहब ठीक है आपकी बात ही सही मान लिया तो समय... अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या ये जासूस सिर्फ हमारे अंदर था या ये जासूस हम सबके अंदर होता है देखिए अब मैंने जब इसके बारे में विचार करना शुरू किया ना तो मुझे एक बात तो लगी वो ये थी कि हम सबके अंदर ये एक जासूस होता है, है। होता है और ये जासूस जो है ना ये कहीं अंदर हमारे अवचेतन में हमें कभी कभी सलाहे भी देता है सावधान करता है सावधान करता, करता है।, है बिल्कुल सही हाँ कहा, कहा आपने यानी कि अब इसको अगर आप कहें ना एक तरह से तो हमारा वो जो जासूस है ना या वो जो एक हमारे अंदर जो बैठा हुआ है जो हमें कहता रहता है कि भैया ये करो या ये मत करो वो एक तरह अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होती होती है और नहीं वही तो खोजने पे या जासूसी करने पे मजबूर करता है कि भाई पता तो करो किसके पीछे क्या वजह हो सकती है कारण कारण बताओ नोटिस नहीं कारण बताओ या कारण बूझो जानो उसकी चेष्टा तो करो कि तो ये क्या हो रहा है ये जो हमारा जीवन की यात्रा में यू कहे की क्या कहते हैं उसको नेविगेटर जो है न, जो है ना हमें इधर उधर रास्ता दिखाता है हाँ, कंपास या हाँ। या जो हमारा गाइड होता है या एक तरह का समझिए ये छुपा हुआ नेविगेटर भाई जो है ये हमें कभी कभी रास्ते दिखाता है और सच बताए कभी कभी यही रास्ते भटकाता है और यही रास्ते खोजता भी है और खोजने में मदद भी करता यही जासूसी प्रवृत्ति के साथ में मिलकर आ, ये भी बात है और कभी कभी मुझको तो ऐसा लगता है कि यही है जो एक आपको कुछ बताता है कि बस ये करो और उसका कोई कारण नहीं बताता यानी जिसको हम कह सकते हैं गट फीलिंग यानी कि इसी भाई के कारण वो गट फीलिंग आपके अंदर आती है कि वो गट फीलिंग जो आपको कुछ करने को मजबूर करती है या कुछ करने से रोकती रोक है ये तो साहब हमने अब, अब चूंकि सूक्ष्म दर्शनी की बात हो रही थी तो सूक्ष्म दर्शनी की बातों में ये बात तो एक समझ में आई कि ये सूक्ष्म दर्शी चाहे दर्शी हो या दर्शनी ये हम सबके अंदर बैठा हुआ तो है इतना अच्छा इसको दिखाया है की वो जो पड़ोसी लड़की जो हिर, हिरोइन है उसके लिए आपने क्या टर्म इस्तेमाल किया था या? तो या या ये क्या है सीधे सीधे लड़की हीरोइन नहीं बोल सकते अरे चलिए ठीक है भाई तो जो हीरोइन है उसको एक बार शक हो गया तो शक हो गया उसने उस शक को इतना घर में विरोध और वो सब होने exactly. के बावजूद उसको अपने मन से हटने नहीं दिया वही यही गट कितना गजब यही गट फीलिंग जो है ना यही आपके अंदर की एक आवाज बन जाती है जो आपको कुछ करने से या तो मजबूर करती है या कुछ करने से रोक वो लगी रही लगी रही लगी, लगी, लगी तो साहब मैं क्या रहा है? अब ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप भी जरा अपनी गट फीलिंग को एग्जामिन करिए और देखिए कि वो गट फीलिंग क्या है अब देखिए यहां पर आपको फिर एक बात बताता हूं वे बात तो फिल्मों की हो रही है ना तो चलिए अभी तो आनंद फिल्म की बात कर ही सकते हैं आनंद फिल्म में हमारे जो नायक यानी सॉरी प्रोटैगोनिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं एक जगह पर कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे अकारण आपको मन करता है कि बात करें और कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे अकारण आपको चिढ़ हो जाती है मुझे पता नहीं प्रोटेगोनिस्ट ने यह बात कही थी या नहीं मगर ये दोस्ती वाली बात तो जरूर कही थी तो साहब ये जो होता है ना ये भी गट फीलिंग है इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है मगर हमारे नायक ने क्या कहा था नायक ने कहा था एक केमिस्ट्री कहलाती है, जरूर कहलाती होगी साहब केमिस्ट्री नायक हैं हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर हम हम तो इसे अपने अंदर की आवाज आवाज ही कहेंगे और ये आवाज हमको ले जाती है किसी किसी के पास या किसी से दूर खींच लाती है क्या कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है तो चलिए साहब एकदम अच्छा लगने लगा और कोई यू ही सब कुछ अच्छा दिख रहा है मगर सम ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि पर... really exactly. अब साहब इसी बात पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और आपसे एक सवाल ये पूछता हूं, कभी कभी हुँ. ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति आपको पहली नजर में तो अच्छा नहीं लगता हुँ. मगर धीरे धीरे जब आप उसको कुछ अधिक जान लेते हैं हुँ. तो वो शायद आपको पसंद आने लगता है और उसके बाद वो तो पसंद आने से आगे भी चला जाता हाँ, है। नहीं नहीं वो वो सही ये वो बोलता एक है गाना है ना इसका कौन सा रफ्ता रफ्ता अरे हमको नहीं आता अरे अरे रफ्ता रफ्ता क्या दिल के करीब आने लगे हाँ, और क्या है वो हाँ। शायद आप उस गाने की बात कर रहे हैं रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल जा, हाँ हाँ हाँ हा। हाँ, यही गाना तो अब साहब मैं यह कह रहा था कि इसी तरह से इसका रिवर्स भी है यानी कि कुछ लोग जिन्हें आप पसंद करते हो आज और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनको ज्यादा करीब से जानने लगते हैं आप उनसे नफरत करने लगते हैं आपको उनके बारे में समझ में समझ आ जाता है है कि भैया वो वो जो अच्छाई दिखा तो रहे हैं वो आप है नहीं। सवाल ये उठता है हाँ। कि आप ये बताइए कि क्या लोगों पर पहली नजर में विश्वास किया जाए या उनको जानने के बाद तब विश्वास किया जाए सवाल ये है मेरा क्योंकि देखिए अंतरात्मा की आवाज लोगों को जानना केमिस्ट्री ये सारी बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। मगर ऐसा भी तो होता है, रफ्ता रफ्ता। बिल्कुल होता है है लेकिन वही है या तो आपको भरोसा हो जाता है या फिर नहीं होता है आप लाख किसी की कसमें खाते रहिए अच्छा बन के करते रहिए मगर हमको आपके पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो नहीं हो हो रहा रहा है है तो तो वो हम अपने मन के हाथ से मजबूर हैं अच्छा साहब तो इसका मतलब अगर हमें निकालना हो तो हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो पहली नजर में भरोसा कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो पूरा ठोक पीट कर देखने के बाद ही भरोसा करते, करते हैं। हम लोग लोग उन लो उन जन लोगों में से होंगे जो कि तुरंत भरोसा कर लेते हैं तो साहब तो बाद में मुंह की चलिए तो अब ये बताइए कि इन दोनों में बेहतर कौन है बेहतर अच्छा आप बताइए चलिए इस सवाल का जवाब सवाल से <laughs> नहीं हमें... मैं तो अपनी बात बताऊंगा ही मैं आपको बताता हूँ की एक्चुअली हम सभी के अंदर मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूं मैं हम जब मैं हम सभी कह रहा हूं तो मैं एक्चुअली उदाहरण में सिर्फ अपना दे रहा हूं क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो एक बार में विश्वास कर लेते हैं exactly, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति अपने बारे में जो कह रहा है यानी या मेरे मन में इस व्यक्ति के बारे में जो भावना बनी है वो गलत हो अब ये बात अलग है कि धीरे धीरे करके मुझे वो व्यक्ति नापसंद होने लगे मगर ये समझ में आए कि जो आपने भरोसा किया था और जिस बारे में किया था वो एक्चुअली वो नहीं था हाँ मगर मैं आपको सच बताऊ मैं उसके बावजूद ऐसे लोगों को छोड़ नहीं पाता हमें नहीं छोड़ पाता क्यों <laughs> उसका कारण है उसका कारण है शायद कि मुझे लगता है कि मैंने इतना समय जो इन पर इन्वेस्ट किया था उस समय को मैं बुरा समय मानने के लिए या गलत समय मानने के लिए तैयार नहीं और हम इसलिए नहीं छोड़ पाते कि हमको लगता है शायद शायद आगे जाके सुधर जाए बिल्कुल सही साहब मगर तब ये हम दो व्यक्तियों की विचारधाराएं हैं और दो बिल्कुल फर्क विचारधाराएं हैं मगर अपनी विचारधारा तो अपनी ही होती है ना बिल्कुल सही बात है तो चलिए हम अपनी अपनी विचारधाराएं अपने पास रखते हैं अब दोस्तों से पूछा जाए कि आप बताइए भाई साहब आपका क्या विचार है इस बारे में अरे मुझको बताने मत आइए मुझे पता है आप मुझे नहीं बताएंगे <laughs> मगर कम से कम इस बारे में किसी से तो बात करिए क्योंकि बातें करेंगे ना तो बातें चलती रहेंगी अच्छा बातों पे ख्याल आया पिछली बार वो जोशीला फिल्म का गाना आपने बताया था ना जोशीला का कौन सा गाना था साहब वो दिल में जो बातें हैं आओ चलो हम कह दें ओ ये वाला वंडरफुल तो साहब जोशीला का गाना कुछ दोस्तों ने पहचाना और कुछ दोस्तों ने नहीं पहचाना अरे हमारे क्लासमेट धर्मेंद्र तड़ से पहचाना हाँ धर्मेंद्र जी तो माहिर हैं साहब बहुत। और बहुत मतलब मैं तो यह कहूंगा तो संगीत के बारे में उनका ज्ञान बहुत ही अच्छा बहुत है।, बहुत है।, बहुत है तो साहब चलिए अब इस हफ्ते का गाना ये गाना पहचानिए आप लोग और उसके बाद अगले हफ्ते में फिर आपसे मिलेंगे और अगले हफ्ते होली बीत चुकी होगी तो इसलिए आपको होली की शुभकामनाएं अभी से दे दूं साहब रंग बिरंगी होली खेलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये होली के रंग जीवन को रंगीन बनाए मन को रंगीन बनाए और और सुख समृद्धि प्यार जीवन में बना और रहे साहब जितने भी लोगों से रिश्ते बेरंग हो चुके हैं ना कहूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ईश्वर से प्रार्थना यह है कि ईश्वर उन सभी बेरंग रिश्तों में फिर से एक बार रंग भर दो और हम तुम्हारे आभारी रहेंगे ईश्वर को तो तुम ही बोलते हैं ना ईश्वर को तो आप कहते नहीं तो चलिए साहब आप सभी से निवेदन है आप भी हमारे साथ मिलकर ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि आपके भी जो रिश्ते अगर कहीं से भी रंग उड़ चुके हों तो उनमें वापस रंग आ जाए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार किरनों से दामन भर लो प्रीत से तुम तन मन भर लो जिसमें जितनी प्यास जगी